स्वप्न पश्यती प्रश्न का उत्तर हुआ मन ही सप्न देखता है मन ही स्वप्न के धर्म मन स्वप्न विषयाकार होता है कश सुखम होती पहले जागृति कहा करके जागरण का धर्म कान सपति कां से सत्र आदि सोपते है अथवा तो जागृत काल में व्यापार करते हैं स्वप्न काल में व्यापार से निवृत्त होते है तो जागरण अवस्था धर्मी स्रोत्र आदि उसके बाद कहानी अस्म जागृति कहकर के शरीर रक्षा करने वाले प्राणाग्न उत्तर दिया कतरे सदव स्वप्न न पश्यती स्वप्न का धर्मी मन निश्चय हुआ कसखम भवति सुश्रुति काल में ये सुख होता है सुरश्रुति का धर्मी ये प्रश्न है कसखम होती इसका उत्तर ठीक है कस्य सुखम होती उत्तर तदपेक्षित बदनाह उसके लिए जो अपेक्षित कथन करते हैं कहते हैं भाष्यकर भगवान सदा मनोरूप देव यदा तेजसा मंत्र में सदा तेजसा अभिभूत तिरस्कृत होता है दौड़ जाता है अर्थात तो उसका वासना द्वारा तिरस्कृत होता है वासना उस काम नहीं करती तब तो, अत सपना पसी मन देव उस समय सपना नहीं देखता है वासना वासना वासना से होता होता है तिरस्कृत हो गया वासना नहीं होने पर नहीं होता है। तदा शरीरे उस शरीर में कारण शरीर में इसको आनंदमय को शब्द से कहते उसमें सुख होता है सुचुति सुख होता है ठीक है सेमिन काले सौरे मंत्र में आया तेजसा अभिभूत होती तेज कौन है सौरेण सूर्य सदम सौर सूर्य सम्बन्धी पिताख्यन तेजसा जो पित्त जिसका नाम है शरीर में है तेजसा जब तेज कहाँ है पित्त नाम का तेज नाड़ी सही ना, नाड़ी में स्थित है सर्वत तो अभिभूत होती उसी पित्त नाम का तेज से सौर सूर्य सम्बन्धी अभिभूत हो जाता है मन अर्थात वासना द्वारा होती है तिरस्कृत वासना द्वारा तो ये वासना का द्वारा तो वासना तिरस्कृत है अभिभूत तो होता है अर्थात तो तो वासना उद्भूत तो नहीं होता है तो सफल नहीं होता है तथा तो सह ही सहक के साथ मनस रश्मय उपसमृता होती कर्ण ही सह मन के जो रश्मि है मन के रश्मि क्या है वासना हृदय में उपसमृत हो जाते है उपसहृत वासना से ही स्वप्न होता था वो उपसंहृत हो गई हृदय में रह गया यद टीका में पिताख्यनाद उपलक्षण चिद्रूपेण ब्रह्मणा चाह अप्रष्टव्य हम पिता नाम के तेज से दब जाता है और चिद्रूप ब्रह्म से भी सुसुति अवस्था में विपरीत ग्रहण चिद्रूप ब्रह्म से भी वासना अभिभूत हो जाता है तन मन प्राण में इसे श्रुति में कहा गया मन प्राण में आश्रित होता है वहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म कहा गया इसमें प्राण ब्रह्मणि तत्ल धना प्राण शब्द से ब्रह्म कहा गया उसमें लीन होता है मन उपाधिक मन तिरस्कृत वासना द्वारा के बारे कहते वासना अभिव्यक्तु द्वार वासना के अभिव्यक्त होने के लिए द्वार तिरस्कृत हो जाता है तो वासना अभिव्यक्त होने में द्वारा क्या है द्वारा स्वप्न भोग प्रदम कर्म स्वप्न काल में जो भोग होता है उसको देने वाले कर्म है का द्वारा। उसके द्वारा ही स्वप्न भोग होता है स्वप्न भोग प्रद कर्म हो गया उसका द्वारा यह तब तिरस्कृत तिरस्कृत हो जाता है तत्र तत्व भवती कर्म समाप्त तो हो जाता है समाप्त होने पर सुश्रुति होती है जब स्वप्न भोग प्रद कर्म कर्म है तो स्वप्न होगा तेज शब्द तो ब्रह्मचैतन संबंधा तेज शब्द से कहा गया ब्रह्मचैतन उसके साथ संबंध से कर्म होता है। हो जाता है। हो वासना में यदा मनो दारूअग्निवत अविशेष विज्ञान रूपेण कृतस्य व्याप्त अवतिषते तदा सुसुप्त होती सुसुप्त कन् पूरा शरीर में व्याप्त हो जाता है किस प्रकार दारू अग्निवत दारू में स्थित अग्नि काष्ठ में अग्नि है मंथन कर्ण से प्रकट होता है नहीं तो ऐसे कारण रूप से सूक्ष्म में काष्ठ में व्याप्त है जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि पूरा व्याप्त है दिखता नहीं नहीं दिखने पर भी व्याप्त होकर के मंथन से अभिव्यक्त होता है ठीक इसी प्रकार मन पूरा शरीर में व्याप्त हो जाता है अविशेष विज्ञान रूपेण अविशेष विज्ञान अर्थात सामान्य चैतन्य रूप से व्याप्त होता है और अलग विशेष कुछ नहीं रहता है विशेष ज्ञान तो जागरूक स्वप्न में होता है सुश्रुति अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं सामान्य ज्ञान रहता है चैतन्य रूप उससे व्याप्त होकर रहता है तब तो सुश्रुत होता है <zna mimic lounge> <coughs> अविशेष विज्ञान का अर्थ किया टीका में सामान्य चेतन रूप नहीं चलता चेतना शब्द तो सामान्य वृत्ति अथवा चेतना शब्द से सामान्य वृत्ति विशेष वृत्ति नहीं सामान्य वृत्ति मन का परिणाम वो करके शांत होकर होता है अने सुसूप्तम उत्तम इतिहास उसमें सुसूप्त कहा गया तदा ननु न सुखम भाया ए तस्वीर शरीर एक तुखम होती यथेत सुखम होती जो कहा है सुस्वी अवस्था में यह सुख होता है तो सुख होता है उसमें तो कोई जन्य सुख तदानी असम्भवात जन्य सुख विषय संबंध से जागर सपन में होते है अवस्था में नहीं और जो स्वरूप सुख है तो नित्य है पूर्व अभी सत्य ना सुरश्रुति के पहले ही सपने में स्वरूप सुख नित्य रूप आनंद ब्रह्म सुस स्वरूप दमेशाई तो अतः सुखम होती अथ एक सुखम होती सुश्रुति काल में सुख होता है अथ तदास्व शरीर सुखम होती अथ अब अवस्था में सुख होता है ये कैसे तो पहले भी था पूर्वमें सत्न तदाती अनुभव तदाती सुश्रुतिवस्थ में ये कैसे कहा गया आशंक्य स्वरूप सुखमेव विशेष विज्ञान रूप विक्षेप अभाव निर्वातस्थ दीप प्रभावत समय सम्यक प्रकाशित है तदअपेक्ष काल में स्वरूप सुख ही है अन्य जन्य सुख नहीं है जन्य सुख जैसे जागृत सपने में नहीं है। वो तो स्वरूप सुख तो, तो पहले भी था उस समय होता है क्यों कहा तो पहले होने पर भी क्या होता है जागृत काल का में स्वप्न काल में विशेष विज्ञान विशेष विज्ञान रूप रस घटपट आदि का ज्ञान होता है ये विपरीत ज्ञान विपरीत ज्ञान को विक्षेप है विपरीत ज्ञान ही विक्षेप है वो विक्षेप के कारण सामान्य चैतन्य का भान नहीं होता है सामान्य चैतन्य होने पर भी विपरीत ज्ञान को विक्षेप से सामान्य चैतन्य का भान नहीं होता है दर्पण रख के उसका सूर्य में उसका प्रतिम्ब जीवन में दिखाएंगे प्रतिबंध बहुत इधर उधर हो है दर्पण से सूर्य का प्रतिबंब आकर के सूर्य के यहाँ सब आलोक जो दिखेगा वही आलोक दिखता है बार बार और सामान्य प्रकाश बीच में भी हम सामान्य प्रकाश है दर्पण बंद कर देंगे तो भी दीवार दिखता है दिवाले में सामान्य प्रकाश है किंतु सामान्य प्रकाश का ज्ञान नहीं होता है जो विष्छेप रूप विशेष प्रकाश विशेष बहुत आलोगी धरकर होता है तो वही दिखता है ठीक इसी प्रकार सामान्य चैतन्य आनंद रूप सुख अभी है किन्तु विशेष विज्ञान जो होता है तत्त विषय का रूप रस घट ज्ञान पट ज्ञान राग द्वेश ये सब होता है काम क्रोध ये सब मन में वृद्धि होती तो सामान्य चेतन भान नहीं होता है जागृत काल में स्वप्न काल में और सुस्वती काल में क्या है यह विक्षेप समाप्त हो गया सब दर्पण इसे प्रकाश कर दे उसको कर दे बंद कर दे सब बंद कर देने से देखो विद्यालय में प्रकाश दिखता है सामान्य प्रकाश दिखेगा इसी प्रकार सुश्रुति काल में यह जो विक्षेप है विशेष विज्ञान वो नहीं रहता है विशेष नहीं रहने से सामान्य प्रकाश का भय होता है उसकी अपेक्षा करके कहते तदा सुखम होती नहीं तो उसी समय होता पहले नहीं था ऐसा नहीं अभी इसको स्पष्टीकरण करते विशेष विज्ञान रूप विक्षेप अभाव क्या हुआ विशेष विज्ञान वो नहीं रहता है ठीक इसी प्रकार स्वरूप सुख ही सम्यक प्रकाश है जैसे सूत्र अवस्था में विक्षेप अभाव उसको लेकर तदअपेक्ष सम्यक प्रकाश हुआ विक्षेप अभाव से इसका वचन है यद विज्ञानम यदिज्ञान भाष्य में तस्मिन् काले मनाख्य देशो स्वप्न न पश्यति पश्य न पश्यति पश्यति लिखना पड़ेगा किसमें नहीं होगा मोनाख्य देश स्वप्न न पश्यति दर्शन द्वारस्य से तेजसा क्योंकि दर्शन द्वार कर्म तेजसे तेजस ब्रह्म से निरुद्ध हो गया अथ तदा अथ क्या था? तदा सुखं शरीर ये सुख होता है यद विज्ञान निराबाधम अविशेषण शरीरव्यापक प्रसन्न होती जो विज्ञान चैतन्य निराबाध बाधरहित सुखस्वरूप सु, स्वरूप सुख आनंद सुख ज्ञान ही सुख सुख ही ज्ञान है सचिद जो विज्ञान आनंद ब्रह्म ज्ञान रूप आनंद निराबाध कोई विषेप रहित अविशेषण अर्थात सामान्य रूप से शरीर व्यापक होकर प्रसन्न होती स्वच्छ स्पष्ट हो जाता है प्रकाश हो जाता है विज्ञान रूपम रूप में स्वरूप सुखम विज्ञान ही स्वरूप विज्ञान <coughs> इसमें कससे सुखम बहुत इस प्रश्न का उत्तर कारण शरीर में सुस्वी अवस्था में सुख होता है अनद में कोश शब्दित अनभिव्यक्त मन आदिवासनाव अज्ञानम सुश्रुप्त धर्मी त्युक्तम आनंदोष शब्द से कहा गया अविद्यातम अनिव्यक्त मन आदिवासनाव अज्ञान अज्ञान है अज्ञान का उस संस्कार वासना अज्ञान है विशेष विज्ञान के संस्कार मन आदि उस समय कारण में अज्ञान में लीन हो जाते हैं अज्ञान उस समय है और मन उसमें लीन हो गया मन कैसे रहता है उस समय अनिव्यक्त है अभिव्यक्त नहीं सप्न में जागृत में मन अभिव्यक्त होता है और कारण अवस्था में सुशुचित अवस्था है मन अपने कारण अज्ञान में लीन होता है लीन होने पर मन लीन होता है मतलब क्या कारण रूप से रहता है अनभिव्यक्त होकर रहता है अनभिव्यक्त होकर रहता है इसलिए दिया अनभिव्यक्त मन आदि वासनावत अनभिव्यक्त मन आदि वासना वाले अज्ञान मनो आदि से मन में रहने वाले धर्म संस्कार पुण्य पापस अनुभिव्यक्त है ऐसे वासना वाले अज्ञान सुसूप धर्मी तो ये सुसुप्त का धर्मी उसमें वही उसको ही सुख होता है पंचम प्रश्न से उत्तर आगे प्रश्न पंचम प्रश्न है चतुर्थ प्रश्न हो गया आगे पंचम प्रश्न है वसा, वसा है चतुर्थ अवस्था अवस्था से विलक्षण कस तीनों को देखने के बाद कस्मिन सर्वे सम प्रतिष्ठिता किसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं ये पंचम प्रश्न है वो सबका अधिष्ठान है सबका आश्रय क्या है पंचम प्रश्न का उत्तर है तूर्य स्वरूपम चतुर्थ जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था से चतुर्थ हो गया तूर्य शुद्ध स्वरूप है जागृत स्वप्न सुश्रुति चतुर्थ है उससे सुश्रुति से विलक्षण समाधि शुद्ध चैतन्य है अधिष्ठान तुर्य उसको बताने के लिए समाधि सब लोगों के अनुभव विषय नहीं है ये योग साधना करने से ही करने से होता है तो इसमें अभी बताते हैं सुसुप्त अवस्था को दिखा करके उसमें अत्र यही सुश्रुत्र अवस्था में ही कहते है वस्तुता सुश्र अवस्था में ही प्रतिष्ठा नहीं है सुश्रुति अवस्था से विलक्षण है सुश्रुति अवस्था का भी दृष्टा है किन्तु वहाँ विवेक सुखर होने के लिए यही कहते है एतस्मिन काले सुरस्वती अवस्था में अविद्या काम कर्म निबंधना कर, कार्य करना शांत अवस्था में अविद्या काम कर्म के कारण कार्यकर्ण शरीर इंद्र से शांत हो जाते हैं कार्यकर्ण क्यों होते हैं अविद्या के कारण मूल ज्ञान है और वासना काम है और पुण्य पाप कर्म है उसके कारण ही शरीर इंद्र होते है जब उसके वो उस समय लीन होते हैं भोग प्रद कर्म, भोग समाप्त होते समय तो समय शांत हो जाते में तेसु शांतु तेज मतलब कार्य कर शांत होने पर आत्मस्वरूपम उपाधि अन्यथ विभाव्य महम अद्वयम एकम शिवम शांत होती आत्मस्वरूप तो अद्वय एक शांत है किंतु उपाधियों के कारण अन्यथा विभाव मान अनुबुद्धि उपाधि के कारण दिखता है आत्मस्वरूप उपाधि के कारण उपाधि में प्रतिवचिता वास्तव दिखता है उसमें विक्षेपे विभिन्न प्रकार दिखता है जब ये शांत हो गई उपाधि तब तो आत्मचैतन अपने स्वरूप अद्वयम एकम शिव शांत कल्याण रूप हो जाता है भेदत्रय भेदत्रय भेदत्रय रहित, रहित, विजाते एक ही शिव कल्याण रूप हो जाता है एकतावस्था पृथिवी आदि अविद्यात मात्रा प्रवेशन दर्शय दृष्टान्त अवस्था को अद्वे स्वरूप स्थिति है पृथ्वी आदि अविद्यात मात्रा अनुप्रवेशन पृथ्वी आदि नाम अविद्यात ना मात्रा अनुप्रवेश न सब अविद्यात वो सब प्रविष्ट हो जाते हैं एक स्वरूप हो जाता है शांत हो जाते हैं इसको दिखाने के लिए दृष्टान्त देते हैं अविद्यात पृथ्वी आदि मात्र वो सब अविद्या का अनुमिलीन हो जाते है में अन्यथा पूर्व अन्यथा विवाह अन्यथा अन्य अन्यथा मानम उपाधियों के द्वारा अन्यथा अन्य होता मतलब पूर्व के अन्य विभाव्यूर्वती अविद्यात मात्रा अनुप्रवेशन मात्रा नाम विवेक तो अक्षर अनुप्रवेशन अविद्यात मात्रा है पृथ्वी शु कुछ उनका अक्षर ब्रह्म में अनुप्रवेश अक्षर ब्रह्म में एक एक का प्रवेश सब एक लीन हो जाएंगे तद्रूप हो जाएंगे जाएंगी अनुप्रवेश विवेक से बुद्धि से करके उसमें दिखाते हैं लीन हो जाएंगे, हो जाएंगे जाएंगे एक रूप इत्यादि मंत्र है न यथा सौम्य व्यांशी वास वृक्षम संप्रतिष्ठे व्यांशी पक्षी वास वृक्षम एवं हत सर्वम परे आत्मनि संब कुछ पर आत्मा शुद्ध चैतन में सब प्रतिष्ठित हो जाते है भाष्य में सदृष्टान्त तो स दिया स यथा सका दृष्ट प्रकार सौम्य संबोधन सोम सोम प्रिय दर्शन प्रिय दर्शन ये हे दर्शने। दर्शने प्रेम से वर्त प्रियन वयांस पक्षि वृक्षों वा वृक्षों काी वह वयसी वयांस वास वृक्षति गंती चलिया अभी तद सर्वम आत्मनि आत्मा अक्षर सब सर्व कौन ही आगे कहेंगे पर आत्मा अक्षर तो तो इसमें पृथ्वी स्थूल रहना और पृथ्वी मात्रा उसका तन मात्रा रहना गंध तन मात्रा इसी प्रकार सब भूतों में पांच स्थूल भूत उसके कारण अपन चीकृत होता रहना जिसको तन मात्रा सब आपो मात्र राज ये रसतन तन मात्रा को आपमात्रा अपंचीकृत जल को ले तेजस तेज मात्रा च इसे वायु वायु मात्रा है आकाश आकाश मात्रा च आकाश भी स्थूल आकाश का सूक्ष्मा शब्द तन मात्रा अर्थात आकाश अपत आकाश चक्षुश द्रष्टव्यम छक्षु और उसका विषय श्रोत्रोत्र प्रत्येक इंद्रिय लेंगे इंद्रिय का विषय ये सब पर में एक हो जाते हैं ग्रहणम च च इंद्रिय और विषय रसस च च च ये ज्ञान ज्ञाने और विषय के साथ कथन कर दिया ठीक इस प्रकार कर्मेन्द्र च वक्तव्य उसका विषय अस्तु च च ग्राह्य वस्तु उपस्थ आनंदव्य पायुश्च विसर्जयितव्य सब कर्मेन्द्र उसका विषय उनका पाद च गंतव्य मनश्च मतव्यम छ और अंतकोण के विषय मन का विषय संकल्पात्मक मन उसका विषय बुद्धिश्चित निश्चयात्मक बुद्धि उसका विषय अहंकार से अहंकर्तव्य उसका अहंकार का विषय चित्त स्मरणात्मक तस्वय चेतव्य तेजस्ुत तेज है तौगेन्द्र से भिन्न प्रकाश विशेषेन्द्र उसका प्रकाश होता है विषय है विद्युत विद्युत प्राणश्च विधारयित प्राण है प्राण का प्राण धारण करने वाले और सब कार्य क्रे विधायक ये जितने सब है सब कुछ पर्याप्त एक हो जाते हैं प्रतिष्ठित हो जाते हैं भाष्य में पृथ्वी चूला पंच गुणा पंच गुणा यश पृथ्वी सा पंच गुणा पृथ्वी में पांच गुण रूप अंधस्पर्श शब्द शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन्मात्रा तथा आपो मात्रा अप मात्रक चापात्रा कहना चाहिए आपो मात्रा में आपो में विभक्ति का आलोक स्थान दस दे देख आपा इतना विभक्ति आलोक स्थान दस लोक में कहेंगे तो आप अन च ऐसे कहना चाहिए अपशब्द तेजस्तज तेजो मात्रा मत्र चयु वायुमात्र अपने कारण मात्रा मात्रा आकाश रूप तकाशराकाशमात्र स्थूलानी चूक्ष्मी चूतानी स्थूलकोण पंचीकृत असूक्ष्म अच्छीकृत में पंचीकृता स्थूलानी ततच पंचीकरण सिद्धम इसी श्रुति से पंचीकरण में सिद्ध हो गया पांच भूत की मात्रा शब्द नाम लिया सौ पांच भूत पांच सूक्ष्म है कहा गया तरह में पांच भूत की उत्पत्ति है यहाँ पांच भूत के सूक्ष्म अलग कहने से पांच भूत पंचीकृत होते हैं है। अन्यथा आकाश आकाश मात्र पृथक उक्ति अनुपत यदि आकाश और वायु ये उनका सूक्ष्म नहीं होता पंचीकरण में नहीं होकर त्रिवृत इष्ट मानेगी तो आकाश से कह कहकर आकाश मात्र को करना नहीं चाहिए चक्षुष्ट चा इंद्रियम च रूपम इंद्र चक्षुष इंद्रियम अदृष्टव्य रूप श्रोत्र इंद्रिय श्रोतव्य शब्द इस बन घातव्य रस रसित स्पर्श का विषय वाग च वक्त हस्त चादात उपस्थ आनंद पायुश्च विसर्जित पादौ चन्तव्य बुद्धिंद्रिया कर्मेन्द्रिया तदर्थ उक्ता ही ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्र उनके विषय है मन पूर्व तो मन संकल्पात्मन का विषय है बुद्धि है निश्चय आत्मिका बोधव उसका विषय अहंकार अभिम्क्षण अंतक अहंकृत विषय चित्त चेतनावद चेत चेत विषय तेजस्विंद्रिय व्यतिरेक प्रकाश विशिष्ट या तकिंद्रिय भिन्न प्रकाश विशिष्ट तया निर्भाष्य विषय विद्युत प्रकाश विषय उसको विद्युत टीकामें यद्य मंत्यादय मन आदि चतुष्ट विषय मंतव्य निश्चितव्य अहंकर्तव्य ये जो चार ही कहा है द्रष्टवादी विषय है वो जो ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण होते हैं, तत्व विषय के संकल्प निश्चय आदि होता है इसलिए को ही विषय करने वाले ही है न पृथक है पृथक कुछ है ही नहीं ज्ञान इंद्रिय विषय को छोड़ करके और मन बुद्धि अहंकार का विषय क्या होगा सब इंद्रिय का विषय होते तथापि मंतव्यवादी रूप न पृथक द्रष्टव्य रूप और मंतव्य रूप भिन्न हो गया वही रूप का पहले द्रष्टव्य रूप आगे इंद्र के द्वारा ग्रहण नहीं कर उसका चिंतन करते हैं संकल्प करते हैं निश्चय करते है। तो मंतव्य निश्चित भिन्न हो गया इसलिए पृथक निर्देश किया गया और वहां कहा तेजस विद्युत तेजस्ब्द का अर्थ तो क्या प्रकाश विशिटा या तो आश्रम चर्म तवगेन्द्रकाश्र चर्म तत्स निर्भाष्यम प्रकाश द्वारा निर्भाष निर्भाष विद्युत ये प्रकाश ये चर्मी पृथ्वी च इत्यादी ने विधारयित आत्म व्यतिम तदुपाधि सर्वच्त पृथ्वी चृथ्वीमात्र चलकर के प्राण चीत प्राणच विधायित यहाँ तक जितने कह गए सब आत्मा से भिन्न उसके उपाधि रूप ही सब भुत सो उपाधि सर्वम च सब कुछ आत्मा में एक हो जाते हैं में प्राण से सूत्र जिसको कहते तेन विधारित सब कुछ संग्रथन एम ही कार्य कारण जातम सर्वेन्द्र जितने है सब प्राण धारण करता है पार्थे न संहतम तो उससे भिन्न है चेतन के लिए नाम रूपात्मकं रूपात्मक जितने नाम रूप सही स्प्रा घाइता ये आत्मा ही दृष्टा रूप से दिखता है उपाधि के कारण उपाधि कारण तो इंद्र ज्ञान वाला हमसे स्प्रष्टा स्पर्श करने वाले श्रवण करने वाले घता है रसियता मनन करने वाले मंता बुद्धा करता, आत्मा पुरुष जो विज्ञान रूप आत्मा पुरुष वही इस रूप से दिखता है एक ही चेतन दृष्टा उपाधि अलग अलग दिखता है सब परे अक्षर आत्मा सम प्रतिष्ठा वही जीवात्मा विज्ञान आत्मा जीवात्मा परे अक्षर आत्मा पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है एक हो जाता है टीका उस... में ए सही दृष्टा इत्यादि उपायित तो स्वरूप उच्यती उपाधि के कारण ही दृष्टा स्पष्ट होता है उपहीत तो स्वरूप है भाषा में अतः परम यद आत्मरूप जल सूर्य का दिवत भोक्तृत्व कर्तृत्व यह अनुप्रविष्ट आत्मस्वरूप ही इसी जीव रूप से प्रविष्ट है देह से कैसे प्रविष्ट होता है जल सूर्य का अधिपत अन्यत्र आत्मा व्यापक तो प्रविष्ट कैसे होगा जब शरीर बनता है तो शरीर के अंदर है ही जैसे आकाश घट के अंदर घट बनते ही आकाश उसके अंदर है ही अप्रविष्ट पहले बाहर था आगे प्रविष्ट ऐसे तो नहीं होगा और व्यापक आकाश है घट बनते ही आकाश के अंदर है बाहर आकाश है ही तो फिर आकाश का प्रवेश कैसे होगा व्यापक है आकाश का कारण आत्मा भी व्यापक है इसलिए उसका शरीर में प्रवेश अप्रविष्ट था प्रवेश ऐसा तो नहीं है इसलिए उसका अर्थ किया गया विचार करके वस्तुतः तो प्रविष्टव उपलब्ध जल में चंद्र का प्रतिमा दिखता है लगता है उसमें चंद्र प्रविष्ट है इसे प्रविष्ट शब्द से कहा गया दृष्टान जल सूर्य का अधिपत जल में सूर्य चंद्र जैसे प्रविष्ट दिखते दिखते है ऐसे आत्मा की वहां अभिव्यक्ति होती है शरीर में अंतकरण में इसलिए प्रविष्टवत उपलब्ध इसलिए तो चौथी भागवत में यहाँ महांति भूतेषु चा बचे स्वनु प्रविष्टा प्रविष्टाथा तेषु विभिन्न प्रकार महांति भूताूत होते बचे में पांच महाभूत, प्रविष्ट प्रविष्ट प्रविष्ट और अप्रविष्टानी प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट है प्रविष्ट कैसे है जैसे घट्ट बन गया मिट्टी से उसी घट्ट में मिट्टी दिखती है मिट्टी से बना गया घट्ट में मिट्टी दिखती है इसलिए वहां आप इस कमरा में प्रविष्ट इसलिए आप दिखते हैं और घाट में मिट्टी दिखने से क्या निश्चय मिट्टी उसमें प्रविष्ट है इसलिए प्रविष्टानी कहा भूत होते कार्य में सब भूत प्रविष्ट क्योंकि दिखते है इसलिए प्रविष्ट कहा गया और अप्रविष्ट क्यों है वस्तुतः घट मिट्टी से भिन्न घट जिस मिट्टी से घट्ट बना वो घट मिट्टी से भिन्न है तो फिर प्रविष्ट कैसे होगा घर से भिन्न आप का प्रवेश पुस्तकों का प्रवेश घर से भिन्न है उनका तो प्रवेश हो जाएगा और जिस मिट्टी से घट्ट बना उस मिट्टी का घट्ट में प्रवेश कैसे होगा वो तो घट मिट्टी घट के अंदर मिट्टी हो गया और प्रवेश कैसे होगा प्रवेश गृह गृह में प्रवेश प्रविष्ट होता है गृह से अलग ही और जिस मिट्टी से घट बना वो घट उसे मिट्टी से अलग ही नहीं अलग मिट्टी का है नहीं उसे प्रविष्ट होगा अन्य मिट्टी का प्रवेश हो सकता है कि उसी घट का उपादान कारण मिट्टी का प्रवेश नहीं वस्तु तो अप्रविष्ट है इसी प्रकार तथा तेज हम भगवान कहते इसी प्रकार इस सारा जगत में मैं प्रविष्ट हूँ प्रविष्ट क्यों सर्वत्र में उपलब्ध हूँ सब रूप से उपलब्ध है इसलिए प्रविष्ट दिखता है और अप्रविष्ट क्यों है मेरे से भिन्न कोई जगत है ही नहीं प्रवेश कैसे होगा जगत अध्यस्त भिन्न में भिन्न का प्रवेश होता है स्व में स्व का प्रवेश मेरे से भिन्न जगत नहीं तो प्रविष्ट कैसे होगा इसलिए मैं उपलब्ध होता हूँ वस्तु तो अप्रविष्ट हूँ मेरे से भिन्न नहीं है इसलिए यहाँ प्रवेश का अर्थ क्या जल और सूर्य का अधिवत जैसे जल में सूर्य प्रतिब दिखता है इतने मात्र जैसे प्रविष्ट है देहादि में आत्मा का भान अभिव्यक्त होता है आत्मा की अभिव्यक्ति होती इसलिए प्रविष्ट आ गया प्रविष्ट तो अभिव्यक्त होता है उपाधि हो कर्ता तो तो तो होता रूप से दिखता है उपाधि कारण जल के कारण ही सूर्य चंद्र उसमें दिखते है और जल के कंपन से चंद्र सूर्य का कंपन दिखता है ठीक इसी प्रकार यहाँ अंतकरण आदि उपाधि के कारण अभिव्यक्त आत्मा उसमें दिखता है और धर्म अंतकन के साथ उसका ताजात्म अध्यास होकर के अंतगण धर्म से युक्त होकर के कर्तव्य रहते हैं वस्तु आत्मा करता होता है नहीं शुद्ध है ऐसा ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बुद्धा कर्ता विज्ञान आत्मा विज्ञान विज्ञानं विज्ञान अन्य कर्णभूतम बुद्धि आदि विज्ञानम हो गया विज्ञात अन्य कर्णभूत बुद्धियादी इद्व विज्ञात्मा विजाती विज्ञान यहाँ विज्ञात्मक विज्ञान विजाती विज्ञान कर्तृकारकूप जानने वाला जीव है तदात्मन तस्वस्व तस विज्ञाते स्वभाव चेतन जीव है ठीका मैं उपाधिमे दृष्टवादीक दृष्टवादीक स्व उपाधि उपाधि कृतमे द्रष्टत्व अधिकम उपाधि व्यतिरिक अनुपहित में आत्मा में आरोपित होते है। जैसे दृष्टान्त स्फटिक लोहित्यवत स्फटिक शुद्ध है उपाधि जपा घुष्म जपा घुषण उपाधि के कारण स्फटिक में लोहित्य दिखता है लोहित जैसे उपाधिकृत उपाधि रक्त जपकुषम लोहित स्फटिक में अनुपहित शुद्ध में आरोपित होता है रक्त स्फटिक दिखता है इसी प्रकार उपाधिकृत उपाधि दर्तृत्वभुक्तृत्वादि आरोपित है अनुपहित आत्मा में लोहित्यवद अस्ती उपाधि भिन्नोप आत्मा दृष्टि उत्तर उपाधि से भिन्नात्मा उसको द्रष्टा कहा गया विज्ञान आत्मा इत्यादा दृष्टा इत्यादि जैसे द्रष्टा में त्रिच प्रत्येक कर्तवाचक है कर्तवाचक त्रिच अभाव यहाँ तो विज्ञान में त्रिच नहीं है तो ल्यूट है विज्ञानम यज्ञ तनुते इत्यादि इव अभिधान है विज्ञान यज्ञ तनुते में जैसे बुद्धि कहेंगे तो पौनर आशंका कहे होगी इसलिए विज्ञान है विज्ञानम तो बुद्धि यहाँ तो जो विज्ञान आत्मा में है विज्ञान लुट प्रत्यकृत लुट बहुल कर्तरी हो जाता है जानने वाला है कर्त कारकूप तदात्म तो स्वभाव भाष्य में पुरुष कार्यकर्ण संघात उपाधि कार्यकर्ण संघात उपाधि कह पुरुष पूर्णवाद पुरुष जलसूर्य का सूर्यादी प्रवेश जलादि आधार से परे अक्षरे आत्मनिशम प्रतिष्ठा है में सूर्य का दिखता है वो प्रविष्ट जैसे लगता है जल है उसका आधार सुख जाने पर नष्ट होने पर अक्षर में एक सूर्य हो गई रूप हो इसी प्रकार परे अक्षरे ब्रह्म आत्म रूप से प्रतिष्ठित होते है कर्णभूतम भाष्य माया विज्ञान बुद्धि आदि विज्ञानमय इत्यादि उत्तर विज्ञानमय में बुद्धि कह, कहा गया विज्ञान शब्द बुद्धि कही गई ए सही दृष्टा सज्ञान आत्मा जो कहा गया ए सही शब्द च शब्दार्थक साम प्रतिष्ठते क्रिया अनुकर्षणार्थ सही, ए, ए, ए सही करके यही सम्रतिष्ठते क्रिया का अनुकर्षण के लिए च दे करके बदन दृष्टुर आत्म पृथ्वी आदिवत स्वरूप अक्षर लय न द्रष्टा जो आत्मा है पृथ्वी आदि का कार्य में कारण का कारण में कार्य का लय तो हो जाएगा अक्षर में लय नहीं होगा ऐसा आशंका करते चेतना आत्मा का फिर ब्रह्म में लय कैसे होगा आशंका करके उपाधि लय उपहित रूप एवं अवश्य लय आत्मा का लय क्या है विज्ञान आत्मा जीव का लय पर ब्रह्म में क्या है उपाधि जब नहीं रहा उपाधि हो गया तो उपहित रूप नहीं रहा उपाधि के लय होने अभाव होने से उपही का अभाव हो गया उसको उपहितक लय कर दिया जल उपाधि पर प्रतिम्ब दिखता है जल सुख तो प्रतिम्ब नहीं दिखता है तो कहा गया बिंब रूप हो गया ऐसी प्रकार यहाँ उपाधि अंतकरण आदि है और नहीं होने से उपहित आत्मा जीव का अभाव हो गया ब्रह्म रूप हो गया इसलिए उसको लय शब्द से कहा सच जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब से सूर्यादिपर्वे जल सूर्य में प्रतिम्ब है जो जल स हो गया वो कहा जाएगा सूर्य में प्रविष्ट हो गया कहते सूर्य रूप हो गया जलादि आधार से, इस प्रकार जीव पर अक्षर में आत्मा में सुप्रतिष्ठित हो जाता है एवं जागृता दिन नाम अन्य धर्म तो जागृत स्वप्न सश्रुद्धि यह सब अन्य धर्म है आत्मा का नाम शोधित शोधित तुर्य शुद्ध चैतन्य शुद्धि चतुर्य आत्मा इसका अनुवाद करे की तस् अक्षर इक्यान पुरस्तर तलम उच्च उत्तर वाक्य नीत्या महावाक्यार्थ ज्ञान तत्व तो महावाक्य के द्वारा उपदेश किया जाता है महावाक्यर्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए वाक्यर्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण त्वम तो पद के अर्थ सामान्यतः तो कहे तुम अहम कार्त ब्रह्म अत्यंत शोक मालूम हो जाता है अहम शब्द का अर्थ ठीक मालूम हो शोधित तो अहम पद का अर्थ ज्ञान होगा तो ब्रह्म के साथ ऐक्य होगा पद का वाच्य अर्थ का त्याग उपाधि विशिष्ट उपाधि रूपे उपहित रूपे उसका त्याग करके अनुपहित शुद्ध स्वरूप का ज्ञान यदि हो जाएगा संशय रहित रहितम पद का लक्ष्यार्थ निश्चय हो उसके बाद अहमअ तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म के साथ ऐक्य संभव होगा तोम पद के लक्ष्यार्थ में संशय विपरीत जब तक तो रहेगा तब तक तो महावाक्य से अहम सिंह ब्रह्म ज्ञान होता ही नहीं आवृत्ति रसकृत भगवान राष्ट्र का न स्पष्ट कहा बहुत लोग इसका तम पद के अर्थ का निश्चय नहीं करके नहीं जान करके अहम सिंह ब्रह्म चिंतन करना लगते हैं और विपरीत अहम परिचय है अहंकार पर विशिष्ट है अल्पज्ञ है ब्रह्म सर्वज्ञ है व्यापक है अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म करते रहते अनुभव साक्षात् नहीं होगा शब्द रटते रटते अभ्यास हो जाएगा शब्द का अर्थ निश्चय नहीं होगा इसलिए पहले त्व पदार्थ का निश्चय करना पड़ता है इसलिए विचार करना पड़ता है मनन करके मैं तुम पद अहम शब्द का अर्थ में क्या को छोड़ करके लक्ष्यार्थ निश्चय करे बिंब रूप ये बुद्धि आदि अंतकरण में चिदाभा चेतन का प्रतिम्ब वो ऐसे है जैसे आकाश का प्रतिम्ब जल में दिखे नच्चा जल को दिखाता है आकाश घट के अंदर है इसी प्रकार सबको बुद्धि में ही चेतन वहां दिखता है चेतन हम करें। में, में चेतनों, में करता हूँ <coughs> चेतन हम करो मी जो कहते है कर्तृत्व और चैतन्य दोनों एक है बुद्धि में चैतन्य और कर्तृत्व दोनों एक ही दिखता है एक तादात्म अध्यास हो जाता है बुद्धि के साथ अध्यास होने के कारण उससे बुद्धि से भिन्न एक चेतना है बिंब रूप में हूँ ऐसा निश्चय नहीं होता है बिंब रूप प्रतिब को नहीं लेना बिंब रूप में बिंब प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं एक बिंब का एक बिंब का सब दर्पण बहुत प्रतिम्ब जैसे होते हैं एक बिंब रूप चेतन का सब अंत कर्ण प्रतिबिंब है और बिंब रूप में चेतन हूँ सर्व वो यदि निश्चय होगा तो सर्वत्र में हूँ आकाशवत्र आकाश से भी व्यापक आकाश के अंदर बाहर जैसे सबके अंदर बाहर आकाश से आकाश से भी अंदर बाहर आकाश क्योंकि आकाश अध्यस्त है इसलिए आकाश के बाहर कहा जाता है आकाश का भी अधिष्ठान आकाश का भी अभाव हो जाता है केवल छिद रूप है ये जो बिंब रूप में हूँ यहाँ निश्चय होने तक पहले त्वम पदार्थ का शोधन करना पड़ता है त्वम पदार्थ शोधन का विचार के द्वारा निश्चय करना पड़ता है जागर सपन सुधि तीनों से विलक्षण है ये तो सामान्य शब्द से मालूम होता है इसका विचार करके दृढ़ निश्चय होना चाहिए जागृत सपना तीनों को हम जानते हैं स्वप्न का दृष्टा है कहते मैंने स्वप्न देखा और जागृत का भी दृष्टा तो जागृत सपन सुरश्रुति तीनों को देखने वाला तीन अवस्था से विलक्षण है ये तीनों हो गए दृश्य उससे दीर्घ रूप चेतनात्मा आप तीनों अवस्था से विलक्षण तीनों अवस्था का प्रकाशक है प्रकाश रूप चेतन ज्ञान रूप है ऐसा मैं हूँ ऐसा बार बार विचार करके दृढ़ निश्चय हो जाए यही इसमें विचार आया तीनों अवस्था कथन करके तूर्य बता दिया उससे भिन्न शुद्ध चैतन्य ही अनुपहित रूप ही उसमें स्व प्रतिष्ठित हो जाते हैं वस्तु तो वही है वास्तव स्वरूप आपका ऐसा निश्चय होने पर जागृत आदि नाम अन्य धर्म तो जैसे लगता है मैं ही जागता हूँ मैं सपन देता हूं, आत्मा में ही नहीं तो उसका भिन्न है उसका धर्म नहीं जैसे बाहर हम देखते हैं कोई रूप देखते हैं वो मेरा धर्म नहीं बाहर हम जो कुछ देखते हैं वो आपका धर्म है बाहर रूप रूप देखते हो बाहर वो आपका धर्म है नहीं जो दृश्य का धर्म है आपका धर्म नहीं दृश्य जो है आपका धर्म नहीं जागर स्वप्न सुरस्वती आप देखते हो इसलिए जागर सप्न सर तीनों में से कोई भी आपका धर्म ही नहीं वो अन्य है जागृत का धर्म बता इंद्रिय स्वप्न में हो गया मन सरस्वती का सरस्वती किसका धर्म हो गया कारण शरीर आनंद में होगा ये तीन ही धर्म बता दिए अन्य धर्म तो, तो अन्य धर्म ही जागृत के धर्म इंद्रिय स्वप्न के धर्म हो गया मन सरस्वती के धर्म हो गया अज्ञान कारण शरीर आनंद में कुछ शोधित तुर्यात्मा अनुवाद शोधित हो गया तूर्य चतुर्थ जातना का अनुवाद करके तस्य अक्षर अक्षर एक ब्रह्म के साथ कथन तरह पूर्वक से ऐसे ज्ञान का फल कहते है उत्तर वाक्य नीति तद एक तलामाह तो जो पर आत्म संप्रतिष्ठित परात्मा ही है शुद्ध चैतन्य लक्ष्यार्थ ही परात्मा है ऐसा ज्ञान का फल कहते वक्षमाण लक्षणम अक्षरम प्रतिपद्य इत एवं रूपम फल मह जब ज्ञान हो जाएगा आगे अक्षर को प्राप्त कर लेगा पर ब्रह्म हो जाता है स यो हेद परमं परम ब्रह्म वेद भवति। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा वह अक्षर कैसा है वक्षमाण लक्षण वक्षण लक्षण उसका लक्षण आगे बताने वाले एक हो जाता है तदरूप हो जाता है यही फल उत्तर वाक्य में जैसे ये कहने वाले फल उत्तर वाक्य फल कहता है उत्तम अर्थम तृतीयक्षरार्ष प्रतिपद्यते पर अक्षर को प्राप्त कर लेता है ज्ञानी स यो ह वै तदाया अशरम अलोहित शुभ्रम अक्षर वेदय अस्त सौम्य सर्वज्ञ सर्वती तदेश श्लोक पर प्राप्त करता है कह न स योग हे जो कौ तदाया छाया अज्ञानरिता अशरिशरी सब जितने सर्वपाधिर धर्म रहित अलो है अलोहितम लोहित रहता लोहित आदि गुण से रहता है शुभ्रम शुद्ध है कोई विशेष धर्म नहीं अक्षरम व्यदयत अक्षर ही ब्रह्म सत्य पुरुष है जो जानता है स सर्वज्ञ वही सर्वज्ञ सर्व और सर्व रूप होता है सर्वआत्म हो जाता है ब्रह्म सर्वात्म ब्रह्म तदा रूप हो गया भाष्य में परमे अक्षर वक्षम विशेषण प्रतिपद्यते कहतेमुक्त तो कोई प्राप्त कर सकता है सर्वेषणक्त सब वैसना से रही तो होने पर ही ज्ञान होगा उत्तरेषण विष्णा लोकेशना कोई इच्छा नहीं रहे तब तो ज्ञान होगा जो कोई भी प्राप्त कर सकता है इसमें कोई नहीं है किन्तु सबको ये चाहिए सर्वेन मुक्त होने पर ही ज्ञान प्राप्त करेगा किसका किसका ज्ञान अर्थ छाया रहित अविद्यम छाया छाया तमो वर्जित अशरम अविद्यम शरीर नाम रूप सर्व उपाधि शरीर वर्जित नाम रूपात्मक सर्व उपाधि रूप शरीर से रहित निरुपाधिक स्वरूप अलोहितम लोहितादी सर्व गुण वर्जित है अलोहित करण कोई गुण नहीं अतः जो कोई कोई कोई गुणा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अज्ञान इसे शुद्धम शुद्ध क्यों सर्व सना रही कोई सना कुछ निर्विशेष शुद्ध स्वरूप अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम सत्ये है पुरुष है टीका में उक्तम अक्षर श्रुत स इत स यो है वै सक सर्वेक्षण अत्र अः दुर्लभ दुर्लभे सर्वेक्षण न स योह वै इत्यान उत्तम स यो है वही कौन से जो कोई इस प्रकार हो सकता है वो तदरूप हो जाता है स यह कशिव कोई भी हो किंतु सर्वेक्षण अपूर्ववत पूर्व कोई आश्चर्य तो कोई होता है आदि विशेषणम विशेषणम अच्छा इति कुछ जानता जानता है एक जो जानता है एकम जो उस सर्वज्ञ हो जाता है यू वेद तो है सर्वज्ञ सा इति वाक्यांतर करना चाहिए अन्यथा यद तो अनश दिया यो वही तु अच्छा अशरीरम अलोहितम सुब्रम अक्षरम वेदय थे फिर यु सौ सौम्य फिर ये क्या शब्द आया ऐसे वेदय थे, यह थे करना आद्य वाक्य अच्छायादि विशेषण तय है ना आद्य वाक्य में अच्छा अशरीरम अलोहितम जो जानता है तीन विशेषण दे करके कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर निराकरण है न स्थल शर सूक्ष्म तीनों का निराकरण हो जाएगा अच्छा कण से कारण से का निराकरण हो गया और उसके बाद अच्छा अशरम अलोहितम अशरम अलोहित कर अशर करके अः सूक्ष्म शरीर का निराकरण हो जाएगा और अलोहित कण सब गुण कर निराकरण हो जाएगा और रूप्रसादी कुछ नहीं अवस्थात्र निराकरण है ना इसी प्रकार जागर स्वप्न सूक्षा जागृत काल में स्थूल सर स्वप्न काल में सूक्ष्म शरीर कारण सर एक सरस्वती काल में तीनों का अवस्था अनुदेते तीनों अवस्था का अभाव है आत्मा में लोहितादि आदि गुण वर्जित इत्यान तदगुण का स्थूल है अलोहितम कहेंगे तो स्थूल शरीर का अभाव हो गया क्योंकि लोहितादि गुण नहीं तो लोहितादि गुण तो स्थूल शरीर का है रूप लोहित नीलपित आदि जो कुछ रूप है स्थूल सर में शुभ्रम इत्यान तमेव तूर्य अनुदे अशुभ कहकर तूर्य हो गया तीनों अवस्था से रहित शुभ हैद का शुद्धार्थ लक्ष्यार्थ ग्रहण करके तीनों अवस्था से विलक्षण तीनों शरीर से भिन्न शुभ्र तमपद का लक्ष्यार्थ ज्ञान कुटस्थ क्षेत्र ज्ञान उसके साथ ब्रह्म का क्या होगा अत्र अक्षरम अक्षरम पुरुष वेद सत्यम जो अप्राण मंत्र में कहा गया उक्तानि विशेषनानि उक्ता आत्म को ज्ञान कराने के लिए संग्रहितानि ये सब संग्रह सब कुछ में कह दिया जो मुंडोपनिषद में सत्यम पुरुषाख्यम यस्त तो सर्वत्यागी ऐसा जो सर्वत्यागी जानता है ठीक है भाषा में अमनो गोचरम अम प्राणरहित तो, मनोक विष नहीं शिवम शांत सभायाभ्यंतरम अजम वेद है तो भी जानती यु तो सर्वत्यागी सब त्याग वैराग्यग कर सौम्य सर्वज सर्वत्यागी दे सामान्य के से बाहर अर्थ त्याग तो हो जाएगा किंतु अहंता आदि त्याग नहीं हो सकता है इसलिए अहंता ममता का भी त्याग करने के लिए सर्व त्याग दे दिया नहीं तो बहुत बाह्य त्याग तो कर ले नहीं होता है इसलिए कहा ये न्यजसी त्यज त्यज धर्म मधर्मच उभे सत्यानृत त्यज उभे सत्यान त्यक्ता ये न्यजसी त्यज सत्या सब को छोड़ करके जिससे त्याग कर तो अहंकार से अंत में अहंकार का भी त्याग करो इसे सर्व त्यागी होने पर ही ज्ञान होगा सरवज्ञ नवि अत्र सर्वज्ञ कस्मिन भगव विज्ञाते सर्वे तो विज्ञात प्रतिज्ञात सर्व विज्ञान, विज्ञान, प्रति विज्ञान मुक्तम मुंडो को परिषद इस प्रकार है पहले प्रश्न करते कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञात किसके ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाएगा ये प्रतिज्ञान करके एक विज्ञान से सर्व विज्ञान कह करके अंत में वही ब्रह्म का सर्व विज्ञान हो जाता है सर्वात्म से ज्ञान जन्य अनित अत तो अभी सर्वात्मक हो जाता है ब्रह्म के ज्ञान होने पर सर्वात्मक हुआ तो पहले नहीं था सर्वात्मक ज्ञान होने पर सर्वात्मक हुआ तो अनित हो गया सर्वात्मक इस शंका हमसे कहते पूर्व अविद्या असर्वज्ञ आसित वस्तुतः सर्वरूप तो पहले तो भी था किंतु अविद्या किन्विद्या के कारण असर्वज्ञ मान कथा पुनर्विद्या अविद्यापन है विद्या से अविद्या की निवृत्ति होगी तो सर्वभवती अविद्या के कारण असर्वज्ञ मान कथा विद्या से अविद्या की निवृत्ति होगी सर्व हो गया तो तस्मिन अर्थे ये श्लोको होती आगे का मंत्र उसे अर्थों को संग्रह कर कहने वाले ओ भद्रम कर्णी सुनिया भद्रं पशेमान क्षवी सार